नारायण नारायण आज का विषय है देह ही मैं हूँ यह भ्रम है व्यवहार में जैसे यह ज्ञात होना ज़रूरी होता है कि मैं कौन हूँ मेरा कर्तव्य क्या है उसी प्रकार परमार्थ में भी मैं कौन हूँ यह समझना चाहिए जिसे मैं मेरा समझता हूँ वह निश्चय ही मैं नहीं हूँ जब हम यह कहते हैं कि मेरी देह तब क्या मैं उससे अलग नहीं हूँ देह को बुखार आया तो मुझे बुखार आया देह दुबला पतला हुआ तो मैं दुबला पतला हुआ ऐसा कहते हैं यही गलती है और यही भ्रम भी है वस्तुतः तो मैं देह से अलग होते हुए भी देह ही मैं ऐसी भावना की गई इसीलिए मैं सुख दुख भुगतने लगा दुख नहीं सुख चाहिए ऐसा मुझे लगता है इसका मतलब मेरा मूल स्वरूप नित्य सुख रूप होना चाहिए नदी का पानी और वहीं से लिया गया गिलास में भरा पानी दोनों एक ही हैं किंतु गिलास के भीतर के पानी का स्वाद अगर नदी के पानी से अलग लगता हो तो गिलास में कुछ गंदगी थी यह हम समझते हैं वैसे ही जो आत्मा नित्य सुख रूप है उसका अंश जीव है अब आत्मा नित्य सुख रूप है तो उसका जो अंश जीव है वह भी सुख रूप ही होगा लेकिन वह दुख रूप हुआ क्योंकि देह की संगति उसे लग गई कोई पेड़ उखाड़ना हो और वह पुनः विकसित ना हो ऐसी इच्छा हो तो उसके पत्ते काटने से पेड़ नहीं उखड़ेगा उसकी जड़ को पानी देना बंद करना चाहिए उसी प्रकार गृहस्थी रूपी वृक्ष को हमने अभिमान रूपी जल से बहुत पुष्ट किया है उस अभिमान को नष्ट करना चाहिए मैंने कर्म किया भ्रम का त्याग करना चाहिए सच्चा कर्ता ईश्वर है फिर भी जीव अहंकार से मैं करता हूँ ऐसा मानता है अपनी ओर कृतत्व का अभिमान ग्रहण करने से जीव सुख दुख भोगता है सच्ची उपासना यही है कि मैं करता नहीं हूँ राम करता है मानना और उसे बढ़ाना अपने जीवन में जो सुख दुख की बातें घटती हैं वे सब भगवान की इच्छा से ही घटती हैं ऐसा दृढ़ विश्वास होने से सुख दुख बचता ही नहीं जिसकी ऐसी निष्ठा होती है उसका तेज कुछ और ही होता है ऐसे मनुष्य को अचल समाधान प्राप्त होता है प्रत्युत इसे ही साधुत्व का लक्षण माने यह लक्षण हम में उतरे इसलिए साधन की सब कोशिश की जाती है सत्य मैं आपसे पुनः कहता हूँ कि निरंतर नाम जपते रहो नीति से आचरण करो उसी से तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी परमार्थ में नीति को शुद्ध आचरण में बहुत महत्व है जो शुद्ध भाव और मन से परमेश्वर का चिंतन करता है नाम स्मरण करता है उसकी सहायता के लिए परमेश्वर सदा तत्पर होता है हम उस परमेश्वर की शरण जाए और उससे नाम का प्रेम मांगे विश्वास करो कि दीन दयाल भक्त वत्सल परमात्मा कृपा की वर्षा करेगा नारायण नारायण